अमृतवाणी सेवा भाव से किया जाने वाला कर्म पूजा के समान है 824 एक दिन श्री चैतन्य देव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की चर्चा के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने कहा इस मत में मनुष्य को इन तीन बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया जाता है भगवान के नाम में रुचि जीवों पर दया वैष्णवों का पूजन जो नाम है वही ईश्वर है नाम और नामी अभिन्न है यह जानकर सदा अनुराग सहित नाम लेते रहना चाहिए कृष्ण और वैष्णव भक्त और भगवान अभिन्न है यह जानकर सदा साधु भक्त जनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा वंदना करनी चाहिए तथा यह जगत संसार श्री कृष्ण का ही है इस बात की हृदय में धारणा कर सब जीवों पर दया सब जीवों पर दया इतना कहते ही श्री रामकृष्ण एकाएक समाधिमग्न हो गए कुछ देर बाद अर्धबाह्य अवस्था में आकर वे कहने लगे जीवों पर दया जीवों पर दया धत धत्मूर्ख तू स्वयं कीटाणु कीट होकर जीवों पर दया करेगा दया करने वाला तू कौन है नहीं नहीं जीवों पर दया नहीं शिव बुद्धि से जीवों की सेवा कर्म उपाय है उद्देश्य नहीं 825 कुछ उत्साही समाज सुधारकों से श्री रामकृष्ण ने कहा तुम लोग जगत का उपकार करने की बात कहते हो पर जगत क्या इतनी छोटी चीज है और फिर जगत का उपकार करने वाले भला तुम कौन हो पहले साधन भजन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो उनका लाभ कर लो वे शक्ति दें तभी तुम लोगों का हित कर सकते हो अन्यथा नहीं एक भक्त महाराज जब तक उनकी प्राप्ति न हो तो तब तक क्या सब कर्म त्याग दें श्री राम कृष्ण नहीं कर्म त्याग को क्यों दोगे ईश्वर का चिंतन उनका नाम गुणगान उपासना आदि नित्य कर्म यह सब करते रहना चाहिए भक्त और सांसारिक कर्म विषय कर्म श्री कृष्ण, हाँ उन्हें भी किया करो संसार यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही परंतु साथ ही निर्जन में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी ताकि कर्म निष्काम भाव से किए जा सके 826 तुम्हारे लिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म करवाएगा इसलिए अनासक्त होकर कर्म करो अनासक्त होकर कर्म करने से ईश्वर लाभ होता है अनासक्त होकर कर्म करना अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न रखना ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य है और निष्काम कर्म उसका उपाय आठ निष्काम कर्म एक उपाय है उद्देश्य नहीं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ कर्म आदिकांड है वह उद्देश्य नहीं हो सकता कर्म को जीवन का सर्वस्व मत्र समझो ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करो यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या तुम उनसे अस्पताल दवा खाने कुएँ तालाब रास्ते धर्मशालाएं इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे नहीं ये सब चीज़ें तभी तक सत्य प्रतीत होती है जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते एक बार उनके दर्शन हो जाए तो ये सब स्वप्नवत अनित्य आसार लगने लगते हैं तब साधक उनसे केवल ज्ञान और भक्ति की ही प्रार्थना करता है आठ सौ अट्ठाईस श्री रामकृष्ण शंभु मलिक ने लोक हित के लिए अस्पताल दवाखाने स्कूल रास्ते तालाब आदि बनवाने की बात कही थी मैंने कहा सामने जो काम आ पड़े जिसे किए बिना न चल सके ऐसे काम को निष्काम भाव से करना चाहिए जानबूझकर स्वयं को बहुत अधिक कामों में उलझाना ठीक नहीं इससे मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है